पदावली सूरदास यशोदा विलाप कहल्याजी प्राण जीवन धन राम कृष्ण कही मूरधि परी जी के शब्दों में माता कह रही है ब्रज मेरे प्राणों के जीवन धन को मथुरा छोड़कर वहां से आप क्या लेकर आए यह कहते ही बलराम और श्री कृष्ण का नाम ले लेकर ब्रज के लोगों के देखते देखते यशोदा जी मूर्चित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी फिर कुछ चेतना लौटने पर बोली श्याम सुंदर के सामने रहते उनके न लौटने की बात सुनकर आपकी शरीर से प्राण कैसे न छूटे क्या आपने श्रीराम के वियोग में दशरथ महाराज के प्राण त्यागने की कथा नहीं सुनी आहो आपके मन में लौटते हुए लज्जा भी नहीं आई नंदराय आप उस समय विचारहीन और मंदबुद्धि हो गए अब क्षण क्षण पर पश्चाताप करने से क्या होता है ब्रजराज तुम भी मथुरा जाओ और करोड़ों ठोस प्रयत्न करके मेरे आनंद घन पुत्र को ले आओ व्रजवासी वचन कहो नंद कहा छोड़े कुमार कैसे प्राण रहे सुत पूछत हैं गोप से माडो मुरली मजुआ मुन नियत ब्रज में सुर नहीं करत कमारूरदास प्रभु के कौन बिछुर ब्रजवासी पूछते हैं नंद जी बताइए तो आपने अपने कुमारों को कहाँ छोड़ा फिर गोपियाँ और गोप पूछते हैं पुत्रों से वियोग होने पर आपके प्राण कैसे रहे माता यशोदा क्रंदन कर रही है और उनके नेत्रों से अविरल आंसुओं की धारा बह रही है तथा नंद जी ठगे हुए से स्तंभित खड़े खड़े इस भांति देख रहे हैं मानो जुआरी जुए में सोना सब धन हार गया हो ब्रज में अब वंशी ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती और न देवता तथा मुनिगण यशो गान ही करते हैं। सूरदास के स्वामी का वियोग हो जाने से अब कोई नंद भवन के द्वार पर झाकता भी नहीं ब्रज दशा तब मिटे सब सवया नंद सब तय मिटय सब आनंद या ब्रज के सब भाग संपदा लय जो गये नंद नहवल भैोधा डोलती दुखित नंद नंदोपन धेनु नहीं पयश्रमति रुचिर मुख चरति नही त्रिनकंद करेरी माई ना ही हाम ब्रज चंद रथ चढ़ी गए गहे नहीं रही मति मंद सूरदास यब कौन छुड़ावे परे बिर के फंद फंद सूरदास कौन छुड़ावे परे विरह के फंद। सूरदास जी के शब्दों में एक गोपी कहती है सखी उसी समय से ब्रज का सारा आनंद मिट गया इस ब्रज का संपूर्ण सौभाग्य और संपत्ति श्री नंदनंदन अपने साथ ले गए माता यशोदा व्याकुल घूमती है नंद जी तथा उपनंद जी दुखी है गायें प्रसन्न मुख से दूध नहीं देती तथा घास एवं कंद नहीं चरती। सखी श्री नंदनंदन के दारुण वियोग से मेरा हृदय जल रहा है तथा मन में दुख एवं उपद्रव बढ़ गए हैं हमारे हृदय को शीतल कौन करे क्योंकि अब यहाँ ब्रज के चंद्र नहीं हैं वे जब रथ पर चढ़कर चढ़ने लगे थे तब किसी ने उन्हें पकड़ा रोका नहीं मन-बुद्धि मैं भी देखती रह गई पूरा ब्रज वियोग के फंदे में पड़ा है अब उसे कौन छुड़ावे अब वह सुरति हो तित जनी अब वह सुरत हो तराजनी दिन दत रहे प्रीत कर स्वारथ हित रहे अपने का जनी अब वहसुर हो तित जनी सबै अजान भई सुन मुरली बधिक कपट की बाजनी अब मन थक्यो सिंधु के खग जौं हेरे खरे शरण जहान जनई वह ना तो ता दिन तें टूट्यो सुफलक सुत संग बाजनी गोपीनाथ कहा सूर प्रभु मारत जनी। जी के में कोई गोपी कह रही है सखी अब ये श्याम राजा हो गए हैं अतः उन्हें अब हमारा वह प्रेम स्मरण क्यों होगा वे अपने स्वार्थवश हमसे दस दिन अल्प समय प्रेम किए रहे जो अपना काम बनाने के लिए ही था जैसे व्यास के बजाय कपटपूर्ण संगीत से मृग मुग्ध होते हैं वैसे ही हम सब उनकी वंशी ध्वनि सुनकर अनजान हो गई थी किंतु अब मन समुद्र के उस पक्षी के समान थकित विमुक्त हो गया है जो बार बार जहाज की ही शरण लेता है बार बार मनमोहन का ही आश्रय करता है जिस दिन वे अक्रूर के साथ भाग गए उसी दिन से वह प्रेम का संबंध टूट गया हमारे स्वामी अब गोपीनाथ कहलाकर हमें लज्जा से क्यों मारते हैं ब्रजरी मनो अनाथ कियो। ब्रजरी मनो अनाथ कियो। सोदानंद नंदन, नंदन सुख संदेह दियो तब वह कृपा श्याम सुंदर की कर गिरीटे कलियो ब्रजरी मनो अनाथ कितिपाल गही ग्वारिको जलकाल भी पियो यह सब दोष हमें लागत है बिछुरत फटो हो सूरदास प्रभु नंद नंदन बिन कारण कौन जियो ब्रजरी मनो अना जरी मनों अनाथ के शब्दों में एक गोपी कहती है, ने को मानो कर दिया सखी सुन यशोदा कुमार ने जो कुछ सुख दिया था वह संशय युक्त कपट पूर्ण था तब तो श्याम सुंदर की हम पर वह कृपा थी कि हमारे लिए हाथ पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और जल को पीकर मृत प्राय गायों तथा गोप कुमारों की रक्षा की। रक्षा अब यह सब दोष हमें ही लगता हमारा ही है कि उनका वियोग होने पर हमारा हृदय फट नहीं गया स्वामी श्री नंदनंदन के बिना किस लिए हम जीवित रहें? अब हम निपटही भइनाथ अब हम निपट भइनाथ जैसे मधु तोरे की माखी तो हम बिनो ब्रजनाथ अब हम निपटही भइना अधर अमृत की पीर मुई हम बाल दशा तरी सो छुड़ाए सुफलक सुतले गयो अनाया ही तोरी जो लगी पानी पलक मीनत रही तो लगी चली गये दूरी करी निरंधन बह दई रथ पद धूरी निषदिन करे कृपण की संपत्ति किबहू भोग सूर विधाता रच राखो वह कुख जो वह। जाके जी के मुख जो शब्दों में कोई गोपी कह रही है सकी। अब हम सर्वथा अनाथ हो गई जैसे मधु का छत्ता तोड़ लेने पर मधुमक्खिया हो जाती हैं ब्रजनाथ के बिना हम भी वैसे ही हो गयी हैं उनके अजरा मृत पाने की पीड़ा लालसा से हम मरती रहीं और उसे बचपन से सजो कर रखा था सो अक्रूर उसे अनायास बिना परिश्रम ही भंग कर हमसे छीन ले गया जब तक हम आंसू पोंछने के लिए अपने हाथों से नेत्रों की पलकें मलने लगी तब तक तो मोहन दूर चले गए सखी हमारी आंखों में रथ के पहियों की धूल डालकर हमें अंधे बनाकर वे भाग निकले कृपण कंजूस की संपत्ति के समान हमने रात दिन उसे श्याम सुंदर के अधरा को संभाल कर रखा उसका कभी उपभोग नहीं किया हम उसका उपभोग करते कैसे विधाता ने तो उसे कुब्जा के मुख के योग्य उसके उपभोग के लिए रचनियत कर रखा था